चल रहा था आत्मा के बारे में प्रमेय पदार्थ पहला प्रमेय पदार्थ आत्मा उसके बारे में कहा था आत्म आत वान, आत्मा आत सामान्य वाला आत्मा होता है और अध्यक्ष व्यतिरिक्त कहा प्रतिशर प्रतिशरिंग प्रयोग हुआ है, है ना भिन्नो भी विभूष ये सामान्य नपुंसकम प्रयोक्तव्यम इस नियम व्याकरण का नियम है सामान्य नपुंसगम प्रयोक्तव्यम इसलिए नपुंस न प्रयोग हुआ है समझना और दूसरी बात थो यहाँ थोड़ा अंतर जो हम लोग कलवी विचार कर रहे थे शरीर के उपादिक भेद के वजह आत्मा में अनेक अनंतता मानी गई है लेकिन वेदांत और अंतर है ये आकाश जैसे उपाधि आकाश अनेक हो गया उपाधि भेद से वेदांत कहता है वैसे कहते हैं अनंतर क्या दोनों अंतर ये है, इन्हें वास्तविक भेद मानते भेद वास्तविक है? मुक्तिकाल में भी रहेगी घटा फूट जाए आकाश में भेद नहीं रह जाता है घटा का गया माँगा। माँगा। माँगा। आकाश में नहीं हो गया एक हो जाता है इन न्याय से ये शरीर मर जाएगा मुक्त हो गया सारे दुख नष्ट हो गए सुख शरीर भी खत्म हो गया मुक्त हो गया आत्मा यह ना तो फिर कैसे रहेगा निरक्षी दूध में जल डाला आपने जल अलग भाषित नहीं हो रहा पृथत्व ने भाषित न हो तो एकत्व भाषित हो रहा है लेकिन है अंदर में जल अलग उसी प्रकार से जीवात्मा मुक्ति काल में भी अलग ही रहेगा परमात्मा हाँ। माने भेद में वास्तविकत्व आना यदि काल्पनिक होता तो मुक्त होने पर मिट जाएगा वो भेद खत्म हो जाएगी जैसे वेदांति और इसमें उनके यहाँ काल्पनिक भेद है या वास्तविक है औपाधिक शरीर भी को लेकर के तो शरीर भी जो उत्पन जो उत्पन्न नहीं है गया पर है महाकाश में मुक्ति में क्या अंतर पड़ गया अब दूध में पानी मिलने से क्या फर्क पड़ा ये प्रश्न ऐसा आपकी है जब दूध में पानी मिला तो क्या फर्क पड़ा बहुत फर्क पड़ गया क्यों नहीं फर्क पड़ा कुछ भी तो जितने भेद जब है तो फिर कभी नहीं फिर दुख होगा ईश्वर की हो गई ईश्वर के अंदर आप हैं अलग होकर के रह रहे हैं ईश्वर में जब जब संसार में होगा कौन रोक सकता है अलग ही नर है फिर किसको फेंकेगा अलग दोबारा संसार में परमात्मा से अत्यंत हो जाए हो जाए फिर परमात्मा अपने आपको संसार में डालेगा नहीं जब तक अलग है आप नहीं बटन बन गए हैं आप बटन टूट भी सकती है नहीं ईश्वर रूप कहा आपने कपड़ा पहने तो कपड़ा आपका रूप हो गया क्या कपड़ा आपका रूप नहीं है हमारा जो जो ईश्वर है है तो मुक्त वो अपने आप में है वो। नहीं है वो इनके ईश्वर को और पुरुष को भिन्न कर रहे हैं ना इनके ईश्वर का विचार है, ईश्वर के भेद बताऊंगा भिन्न तो है लेकिन भिन्न अवस्था में वो मुक्त और गुणों से परे है उसमें कोई किस, किसी का प्रभाव तो नहीं है अरे तीनों अब भी है इन्हों से बराबी है ना फर्क क्या पड़ रहा नहीं अब तो ज्ञान जी थे बस वो उससे में फिर दोबारा ज्ञान नहीं आएगा क्या गारंटी है जब बिल्ड भेद रहेगा तो प्रकृति क्यों नहीं।, नहीं भोग देगी स्वामी तो रावण से प्रश्न उठा वेदांत की जवाब अलग चीज है जॉब अलग है वो तो वेदांत के अनुसारेंगे दोबारा आएगी नहीं माया तो तो माया, है नहीं। क्या है वो माया, है। आ, माया ही नहीं इसमें क्या गारंटी दोबारा मारा जब वो मुक्त हो गए माया नाम नहीं ना वास्तव में काल्पनिक थी ना वो भी इनकी काल्पनिक नहीं है बुद्धि प्रकृति स्वतंत्र है नित्या है काल्पनिक नहीं है सभी जो वो नित्या स्वतंत्र है वो अलग बात है लेकिन उससे पूछा हम तो परे हो गए लेकिन जो स्वतंत्र है वो दोबारा मेरे को अटैक नहीं करेगी क्या गारंटी है तो गारंटी तो ये है अगर वो अटैक करती भी मतलब नहीं, तो कारण बना हुआ क्या क्या कारण बना भाई दोनों स्वतंत्र समस्या थे जैसे अनाजिकाल में दोनों स्वतंत्र थे फिर भी अनाजिकाल में कभी सेव हो गया और आप उसे पिंड छुड़ा लिए किसी प्रकार विवेक वगैरह हो गया दोबारा वो नहीं अटैक करेगी क्या प्रमाण मुक्त हुआ पहले मुक्त था ना फिर क्यों बंधन में आया तो कहा गया जनाज अज्ञान क्यों आई यही तो पूछ रहे हैं दिवालिया जो गौर पद करके क्या कहा आपने अनादिश करने का मतलब आपको बुद्धि काम नहीं कर रही बुद्धि फेल हो गई वही व्यक्ति अनादीय प्रश्न जोड़ देता क्योंकि आप पता नहीं पा रहे कब उत्पन्न हुआ कैसे उत्पन्न हुआ क्यों आया इसका जवाब दे नहीं पाते तो आप अनादी क्या देते जवाब हमारे हैं हैं नहीं आपके पास कह रहे ही रहे पॉइंट पकड़ जैसे उस अनाजिकाल में कभी आई थी उसे दो बार आ सकती बैठी सामने कुछ भी कर सकती है तो कोई भरोसा नहीं है मर्जी प्रकृति दे ना दे तू अगर विवेक ने करा प्रकृति तो कल अपने मर्जी से अभी क्या प्राप्त है mm -hmm. प्रकृति ने अपने मर्जी से विवेक किया पुरुष क्या प्रकृति मर्जी बंधन मर्जी से मोक्ष दे सकते फिर भोग भी दे सकती है उसकी मर्जी है कि पुरुष की अपनी कोई अस्तित्व तो नहीं ना आपके यहां पुरुष के अंदर स्वतंत्रता इस तरह के विवेक खुद कर लिया होता तो आप पुरुष विवेक नहीं कर पुरुष के अंदर कुछ नहीं है है टोटली समस्या यहां पर आती है वेदांत और सफरक समय वहां माया में कोई अस्तित्व नहीं माया का माया नाम का चीज कोई है ही नहीं नित्य स्वतंत्र ये सब कुछ है ही नहीं वहां इसलिए वो वह वहां बच जाते हैं बोलो दो दोबारा आएगी नहीं माया जो आध्यासिक थी वह आध्यात्मिक भंडार को फोड़ दिया आपने तो कहानी खत्म का नहीं ये जो यहाँ पर ज्ञान वैसा जो आया हुआ है आध्यासिक जो आया हुआ है ये दो बार आ सकता है क्योंकि लाने वाला दूसरा बैठा हुआ है वैसे का वैसे जो अनाधिकाल में लाए तो वैसे इसलिए बेकार है अभी बोलेंगे स्वयं भी बोलेंगे प्रकृति भी जो प्रयास कर व्यर्थ बोल रही है अभी बोलेंगे अगले कार्य काम प्रकृति भी जो पुरुष का पीछे पड़ी है बेकार है सांख्य में कहेंगे बात क्यों मेहनत कर रही है प्रकृति फालतू तो की कर रही है जब पुरुष से कोई उपकार मिलना नहीं है पुरुष में कुछ फर्क होना है नहीं किस बात का तुम खेल खेल रहे हो तो तो हो क्या है।, है कहेंगे स्वयं कहेंगे हेंगे कार्यक्रम में आगे देख लेना अगले कार्यक्रम कल परसों आएगा कल है ना अष्टमी है कल कल अष्टमी परसों तो छुट्टी रहेगी दसवीं को आएगा तो इसलिए उनकी बात ऐसी ही है वो तो थोड़ा सांख्य कम न्याय चल रही है वो बात छोड़िए बात यहाँ से चलिए यहाँ न्याय में तो वास्तविक भेद मान है ये तो वास्तविक भेद मानते हैं और इसे परमात्मा में लीन होने पर भी वो भिन्न रहेगा भिन्न रहेगा फिर दोबारा बंधन में आएगा ये जैसे हंस पक्षी आ जाए आ तो रोक सके दूध को अपने को अलग करने से रुक नहीं सकते परमात्मा स्वतंत्र दे गया है हमें दोबारा जन्म न दे सके बिखार है परमात्मा स्वतंत्रता ही परमात्मा के लोग मानते हैं कि मुक्त को भी वो जन्म दे सकते हैं इसलिए अलग मानते मुक्त अलग ही रहेगा और मुक्तों का अवतार होता है जितने आचार्य ऋषि लोग हैं मुक्तों का अवतार है जन कल्याण के लिए मुक्तों को भेजा जाता है जो अमुक्त मूर्ख है उसको भेजने से जनकल्याण होगा क्या अज्ञान को भेजकर क्या करेंगे भगवान भगवान भेजते मुक्तों को ही तो खुद आरा पड़ जाता कई बार इसी मान्यता है जीव अलग ही रहेगा मुक्त होने पर भी अलग ही रहेगा और कभी वो दोबारा से पलटा जा सकता है धक्का खाना पड़ेगा दोबारा यहां पर लीला करनी पड़ेगी ऐसे मुक्ति वेदांती नहीं चाहता इसलिए यहां बात जानते एक हम लोग विचार करें ना औपाधिक भेद इसलिए वेदांत से फर्क समझना दिमाग में बैठाना चाहिए नहीं तो फिर समझेगा वहां यहाँ एक ही हो गया ऐसा नहीं है वहां औपाधिक भेद में मिथ्या काल्पनिकता है यहाँ औपाधिक वास्तविक है ये दिमाग दिखाई रखना है तो केवल अलग है ही नहीं मन ही एक चीज यहाँ बुद्धि अलग तो है नहीं मन एकमात्र अंतकरण नाम से कहा जाता न्याय दर्शन में मन ने क्या किया केवल हाथों में ज्ञान पैदा करता है कुछ तो करता नहीं अज्ञान भी वही ज्ञान अभावी अज्ञान रूप का नष्ट हो रहा है वो दुख का ध्वंस भी आत्मा होना है दुख कहाँ रहता है आत्मा में आत्मा में दुख का ध्वंस होना है इसे इनके पद्धति में बुद्धि कुछ करने वाली है नहीं ना सब कुछ आत्मा ही होता है इसे आत्मा ही मुक्त हो रहा है आत्मा ही बंधन में हुआ और आत्मा ही मुक्त हुआ और ज्ञान भी कहा है आत्मा में है उनके से बुद्धि में नहीं है सांख्य और फर्क समझते जाना है वेदांतिकिचड़ी हो जाएगी इनके मत में आत्मा का अब इसमें यहां के सिद्धांत है धर्म प्रति प्रतिपन्ना बहुविधा आज जितने भी आप एक व्यक्ति ने पीएचडी किया विभिन्न दर्शनों में आत्मा का विचार गुरुपात सरस्वती करके शिवान आश्रम के थे लोग पढ़ते उस समय आप पी कर रहे थे उन्हें यही लिखा हर दर्शन करने आत्मा को क्या माना जीवात्मा का लक्षण क्या माना जीवात्मा का स्वरूप क्या अंतर सब दर्शनों का इधर मोटा संस्कृत का पुस्तक है मेरे पास चार दस कॉपी इसको चाहे तो दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं एक तो बाकी दे सकता रखेंगे पूरा संस्कृत एक भी हिंदी शब्द नहीं हुआ मैंने केवल आत्मा के स्वरूप को लेकर के, जीवात्मा के स्वरूप परमात्मा छोड़ो ब्रह्म छोड़ो जीवात्मा के स्वरूप को लेकर के ही परस्पर बहुत विचार भेद है कोई कैसा मान रहा है कोई कैसा मान रहा है जीवात्मा को इसलिए आत्मा में कितना गुण है इसको लेकर विवाद है आत्मा में कोई गुण है कहता है आत्मा का तो कोई कहता है निर्गुण नहीं? कोई निर्गुण कह रहा है? कोई सगुण कहता है सगुण में भी कितने हैं? कोई चौदह कहता है कोई नौ कहता है कोई कुछ कहता है अलग अलग मत इसमें तो इन नहीं आए कौन क्या चौदह गुण होते हैं आत्मा में तो धर्म अधर्म सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सारी चीज है ज्ञान भी ये सब आत्मा का गुण है आत्मा के स्वरूप को इन्होंने चार भागों में आके समझा दिया सबसे पहली पॉइंट का दे से भिन्न है दूसरा इन्होंने का प्रतिशरी तीसरा इन्होंने का विभू है चौथा इन्होंने कहा नित्य है। चार बातों से आत्मा को इन्होंने समझा दिया सामान्य जीवात्मा परमात्मा तो दोनों का सामान्य लक्षण क्या है वो सबसे पहले देहादि से भिन्न है क्यों कहना पड़ा है इनको चार भाग तो देहमे व आत्मा क्या शरीर ही आत्मा है जैनी भी शरीर को ही आत्मा मानता है इसलिए उनकी आत्मा कैसा लंबा चौड़ा होते रहता है लेकिन शरीर से भिन्न है ये शरीर की मात्रा वाला मध्यम परिमाण और वो शरीर ही आत्मा कह दिया कौन चार वाक और सुधार वाले चार वाक्य है उनसे थोड़ा समझदार वाले नहीं शरीर में आत्मा इंद्रिया आत्मा है उनसे भी थोड़े सुक्ष बुद्धि वालने का नहीं नहीं नहीं मन आत्मा इस तरह से लोग करते हैं तो उन इंद्रियों को आत्मा मानने वालों से भी अलग कर दिए, इसे देह इंद्र से व्यतिरिक्त आत्मा करके उन सब दर्शनों से अपने आप को अलग सित कर दिया इसे क्या अनुमान करेंगे हम आत्मा जो है देह जो है आत्मा नहीं हो सकता देहो आत्मा भवित्व न रहती देह जो है आत्मा नहीं हो सकता क्यों बाहिंद्री ग्रह कि यह अपने शरीर को हम अपने बाहिंद्रियों से देख रहे हैं जब बाहेंद्र ग्राही है घटा दी, वह जैसा आत्मा नहीं है वैसे शरीर बहेंद्र ग्राही होने से ये भी आत्मा नहीं है इसी प्रकार से इंद्रियों के बारे में मन सहित इंद्रिया भी आत्माभवित्व नी आत्मात्म नारंथी क्यों करुणत्मा क्योंकि तो है, साधन है। वाष्पाधिवत वास्याधिवत वास्यादि साधन आत्मा है क्या नौकादि साधन आत्मा है क्या जैसे साधन होते हैं उसकी जो साधन के प्रयोगता से भिन्न साधन होता है जैसे इंद्रियां, है इंद्रिया आत्मा ऐसे नहीं हो सकती इनका प्रयोगता इससे भिन्न है इनका प्रयोग करने वाले कौन है मैं हूं मैं इसे अलग हूं इसीलिए इंद्रिया आत्मा नहीं है मैं आत्मा अरे इंद्रिया करण हमेशा कोई भी कर्ण है कर्ता से भिन्न होता है कर्ता से भिन्न होता है कर्ण अतवि इंद्रिया कर्ण होने से वह आत्मा नहीं हो सकती और चक्षुरद इंद्रियां दूसरी बात ये भी है इंद्रियां अचेतन इसलिए भी आत्मा नहीं हो सकता चक्षुर अचेतना नियत विषय क्यों वो नियत विषय वाले होते हैं जो नियत विषय वाले हैं वो अचेतन मानने पड़ेंगे क्योंकि चेतन क्या होता है सर्व विषय का प्रकाशक हो जाता है और इंद्रिया क्या है चक्षु केवल रुप का प्रकाशन करता है दूसरे का नहीं शब्दाही दूसरे का नहीं इसका मतलब क्या ये सब अचेतन है परिच्छि वस्तु है अचेतन वस्तु हैं चेतन होता तो व्यापक होता सर्व प्रकाशक बनता इसलिए इंद्रियां जिसे सर्वप्रकाशक नहीं है यथकिंचित विषय के प्रकाशक हो रहे हैं इसलिए अचेतन बनने पड़ेंगे इंद्रियानी अचेतना क्यों नियत विषयत्ता दृष्टांत या दोगे गवाक्षा जीवत जैसे खिड़कियां होती है अलग अलग दिशाओं में ये भी नियत विषय वाले है ना आप पूर्व में खड़े हो करके कहो भाई हम सूर्यास्त नहीं दिख रही है पूर्व खिड़की पे खड़ा हो गया पूर्वा में मुख्य खिड़की है वहां मुख करके खड़ा होकर बोल रहे है, मुझे सूर्यास्त नहीं दिखाई दे रही है नियत विषय वाला वो तो सूर्योदय दिखा सकता है सूर्यास्त को वहां से नहीं दिखेगा पश्चिम के खड़े हो जाओ तो सूर्यास्त दिखेगा सूर्योदय नहीं दिखेगा नियत विषय वाले हो जाते हैं ना ये जितने नियत विषय वाले हो तुम तो बाहर व्यवहार हम देख रहे हो क्या है वो अच्छेतन है जड़ है परिचि है नियत विषय वाले होने के कारण से ये भी अचेतन है जड़ है हुआ इस प्रकार के द्वारा आप क्या करेंगे इन सब में आप को निषेध कर देंगे केवल एक इंद्र से ही ग्राही होते है एक एक विषय आते वैसे बालक हो गया और अब रही बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रति ये सब अनित्य होते हुए केवल एक इंद्रिय मन से ही ग्राही होते हैं आते सब क्या है और गुण हमेशा कोई ना कोई गुणी आधार की अपेक्षा करता है स्वतंत्र रूप सत्ता वाला होकर के रह नहीं सकता कि जितने भी गुण है हम अनुभव बाहर से भी कर रहे हैं गंदादी जैसे है वे भी कोई ना कोई पृथ्वी का आधार ले रहे हैं पृथ्वी का किसी रूप का आधार लेते हैं लकड़ी वगैरा उसमें तो गंध होगा फूल है पार्टी वस्तु उसमें गंध होगा रस भी क्या है कोई ना कोई आधार केवल रसग्ला रस ला नहीं सकते रसगुल्ला वही छोड़ दो रसगुल्ला का रस ला, लाएगा वो? मीठा मीठा लाना मिठास को लाना मिठाई को वहीं छोड़ देना तो मिठास कैसे लाएगा बिना कोई आधार का एक गुण आ नहीं सकते इसी प्रकार से बुद्धियादम जो गुण निश्चय हो गया ज्ञान आदि उनको इनको आधार के पैसे करेंगे इसमें गुणी कौन है उसी का नाम आत्मा है वह गुणी पृथ्वी आदि नहीं हो सकता एक अनुमान करना पड़ेगा जिसको अनुमान कहा जाता है पर पहले बुद्धियादि गुण सिद्ध करेंगे बुद्धियादि गुणा बुद्धियादि क्या है गुण है क्यों गुण है क्योंकि अनित्य सती एक मात्र ग्राहीत्ित्य होता हुआ एकेंद्र मात्र ग्राही है इसे ऊपर से बता रहा हूं मन में शायद मिलेगा नहीं आप लोग मूल में तो है नहीं सब बातें इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि इन्होंने कह तो दिया गुण गुणी ना अंत में क्या बोल रहे हैं कि पंक्ति में देखो अंत में इन्होंने कह दिया गुण और के गुणी प्रयोग कर दिया गुण, थी थी को गुण सिद्ध करेगा गौण hmm. ज्ञानादी को गुण सिद्ध नहीं करोगे तो उसका अधिक आधार अधिकरण बुद्ध आत्मा कैसे सिद्ध होगा ये तो क्या शॉर्टकट में बोलते जा रही है बुद्धियादेव गुणा कह दिया मूल में अनित सती एक मात्रा अनुमान अनुमोल में दे दिया दिया बस बाकी नहीं दिया आप मानते हैं क्या हमारा मानस प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं है कहने वालों के लिए नहीं आए तो मानता है मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है अहम सुखी अनुभव हो गया सुख गुण विषय तो आत्मा का अनुभव कर दिया आपने लेकिन जो मानस प्रत्यक्ष नहीं मानते उनके लिए क्या है बुद्धि गुण विशिष्टात्मा को हमें अनुमान करना पड़ेगा उसके लिए पहले बुद्धिया गुण तो सिद्ध कर दिया तारसग गुणों का आधार आत्मा करके अपने आप अनुमान बना लो वे कर दिया अनुमान क्या होगा नियम है आपका ये इंद्रियना ये गृह थे नहीं वह इंद्रियना तन निष्ठा जाति तदभाव तय तद ये ध्यान रखना हम लोग तरस में कम पड़ते हैं ना में तार जाति तार दो ही बात कही तदगुण थे जोड़ लेना उसके समय को भी उसी इंद्रिय ग्रहण किया जाता है जब तक संबंध ग्रहण ना हो संबंध ग्रहण आप नहीं कर सकते इसलिए उसी इंद्र के दौरान संबंध भी ग्रहण सम्वा ग्रहण वाले मानना ही पड़ेगा योग गुणों ये न इंद्रिय ग्रह इंद्रिय तो निष्ठा जाति तद अभाव तद समवायश्रह नियम के आधार पर समझना चाहिए जब मन के द्वारा जब हमने ग्रहण कर लिए ये सारी चीजें बुद्धियादियों को तदगत जाती, तद अभाव और तत्सवाय भी मन के द्वारा ग्रहण होगा ठीक तो है बुद्धियादि गुणा न भूताना सर्व मान के लिए भूमिका बांध मूल में अपना कहते हैं जो बुद्धिया जो गुण है पृथ्वी का मान लो जल का तेज का वायु का आकाश का किसी न किसी मान लो क्या आप ज्ञान को भी मान लो उसी का गुण। नहीं हो सकता न पांचों के कट्टे द्रव्यों को निषेध करते हैं भूत बने पंचमहाूत पांचों भूतों में से किसी भी भूत के अंदर गुण रूपेण आप ज्ञान नदियों को नहीं ले सकते क्यों मानस प्रत्यक्ष भूतों का गुण होता चक्षुरादियों से प्रत्यक्ष होता था ना फिर चक्षुरादि से ये जो ये जिसमें आप मानोगे पृथ्वी में मानोगे तो चक्षु से हो जाएगा जल में मानोगे तो रन इंद्र से हो जाएगा अग्नि के माने तो भी चक्षुरादि से हो जाएगा है ना उष्ण स्पर्शा जोड़ दोगे तो वहां हो जाएगा वायु का मानोगे तो स्वग इंद्र से ग्रहण हो जाएगा शब्द आकाश इंद्र मानोगे स्रोत से ग्रहण होने लग जाएगा इसलिए भूतों में गुण मानते हैं फिर इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण होना चाहिए था मन के द्वारा ही क्यों हो रहा है फिर अन्य बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष होकर के बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल मन के द्वार ना बुद्धियापन होता है मनसा ग्रहण थे यथा रूपाधे की जो भूतों के गुण होते हैं ये जो है केवल मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता जैसे की रूपाधी ना भी काल मनसा चलो अगर दिशा का मान लो काल का यह मन पांच तीन आठ तीनों ले लिया गुणा क्यों विशेष गुणी क्या है विशेष गुण और दिख काल मन में सामान्य गुण ही होते हैं विशेष गुण में एक भी विशेष गुण नहीं है ये ही दिक्काल संख्या विशेष गुणा दिक्काल में रहने वाले गुण हैं वो संख्या भी विशेष गुण नहीं होते क्यों सर्वद्रव्य साधारण गुण है कि सभी द्रव में रहने वाला सर्वसाधारण गुण होने के कारण से उनको क्या कहेंगे सामान्य गुण कहेंगे और किसमें गुणिति एक मातृ जिसे गुणित्व होता हुआ एक मातृ होने से रूप के समान अतो निकादी गुण जिसे दिख काल और मन का एक गुण नहीं हो सकता तिरिक्तो इन आठों द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य मानना पड़ेगा इन बुद्धिया का आधार बुद्धिया गुणी वक्तव्य गुणी आपको कहना होगा और वह कौन है वो स आत्मा वही आत्मा है समझो प्रयोगश्चे शे, शेष अनुमान का प्रयोग दिखा प्रयोगश बुद्धिया अष्टद्रव्य अष्ट द्रव्य व्यक्त द्रव्य आश्रता क्यों प्रतिव्यादी अष्ट्रव्यशकु तो बुद्ध आदि ज्ञान कैसे है प्रतिव्यादी अष्ट्रव्य से भिन्नशक मान्य पड़ेंगे क्योंकि प्रतिव्याद अष्ट द्रव्यों में कहीं भी आसक्त न होते हुए भी वे सब गुण है द्रव्य आस नी नाश प्रतिवेष्ट द्रव्य व्यतिरिक्त द्रव्य अनाश्रित्व स्थिति गुणों पी था के इस केवल वितरित अनुमान बना लेना जो प्रतिव्यादी आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में नहीं रहता वो कैसा होगा वो प्रतिव्या तो द्रव्य में अनाश्रित होता होगा वो भी नहीं हो सकता जैसे कि रूपाधि रूपाधि कहा है आत्मा में नहीं रहता है अतः अन्य भी बना सकते हो तो क्या था था। क्यों? तो कह रहे हो। ऐसे कैसे कह रहे हो तब कहो यद अनाश्रित तो गुण है सतरित ऐसी व्याप्ति कसुर बदल देंगे जो जिसमें अनाश्रित नहीं है गुण वह उससे भिन्न में आश्रित होता है ऐसे को में जो आस नहीं है ऐसा जो शब्द है वो तो कहा गया आकाश में तो इस तरह इसे बुद्धियादि क्या है पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्यों से भिन्न द्रव्यों में असद हुआ तदेव पृथ्वी व्यतिरिक्त नवम द्रव्यम आत्मा सिद्धा इसे पृथ्वी आदि आठ द्रव्यों से नववा द्रव्य के रूप में आत्मा सिद्ध हो जाता है केल व्यतिरिक अनु व्यति दोनों तरीके से भी आप इन व्याप्ति का स्वरूप में अंतर कराओ हेतु तो, तो वही है साध भी वही, वही है इन व्याप्ति बोलने के तरीके बदल दोगे तो भी वो हो सकता है ये दिखाया है कुछ लोग कह सकते हैं जो है ना गुण नहीं है बुद्धियादी हो न ऐसा कोई कह सकता जैसे है जैसे लोग है ज्ञान आत्मा छठ आदमी वेदांत भी क्या है ज्ञान आत्मा ज्ञान को आपने गुण कैसे कह दिया ज्ञान तो खुद आत्मा ही है नहीं, कि नहीं। अरे एक सारे मंत्र में लेंगे। आप ज्ञान को कह रहे हो ज्ञान को आत्मा ही कह रहा है दोनों विरोध हो गया ना वो कहता है तब ये ये अपने तर्क देते सामान्य रूप तो में विस्तार तो है नहीं संक्षेप में इनका कहना है कि भाई ज्ञान आत्मा होता हु? फिर हमें शिष्युत काल में ज्ञान होना चाहिए क्या तो व्यापक है नित्य है शिष्युत काल में रहता नहीं रहता है फिर वहां तो ज्ञान नहीं हो रहा इस जागृत में हमें ज्ञान होता है इंद्रिया का प्रयोग करते हुए मन के दर, दर हो रहा है यह इंद्रिय सापेक्ष हो रहा है और स्वप्न में मन बैठा है मन सापेक्ष हो रहा है और ज्ञान आत्मा है स्वरूप का अनुभूति तो चाहिए यहाँ स्वरूप ज्ञान रूप आत्मा का अनुभूति नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ इंद्रिया काम कर रहे हैं यह अन्य बाहर की कचड़ा ला रहे हैं है ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे जागृत और सूत्र में इस शुद्ध में कचरा नहीं है बहुत वेदांत कहेगा ना नैया नहीं मानते नैया कोई आवरण उवरण नहीं मानते यहाँ इसे कदे आत्मजे यहाँ आत्मचेतन नहीं है आत्मजड़ जब मन का संयोग होता है तब आत्मविचेतन ताजा ज्ञान पैदा होता है ऋषियों की सोच है जैसा बटन दबाते हो बल जलता है बटन ऑफ करो बल ऑफ हो गया प्रकाश नहीं देता ऐसा आप तो है संयोग से अनुभव तो यही सभी को है ना किसी को भी जो अनुभव हो रहा है आम आदमी का समझो या बुद्धिमान का भी समझो शब्द अनुभव क्या है आत्मन संयोग के कोई चीज अनुभव हो गया hmm. इनके गलत कहां से दाँग? किसी ये बात hmm. तर्क प्रधान है ना अनुभव और तर्क प्रधान है ना इनका श्रुति प्रधान तो है नहीं ईश्वर प्रोत्तर श्रुति को इन्होंने प्रमाण मान लिया इसीलिए जितने वेदांत के वाक्य हैं उनको अर्थवाद कहेंगे ये प्रशंसा है केवल जीवात्मा का प्रशंसा कर रहे हैं तो ही ब्रह्म है तु ही ये है तु ही वो है जैसे हैं लोग इनके पास दृष्टांत थोड़ी है जैसे आपने क्या कहा यूप कोई ही कह दे आदित्य यूप एक लकड़ी होता है कर्मकांडी जी में ना वो गाढ़ता हुआ था बिल्कुल सपोर्ट लगकर जोर से गाता है उस लकड़ी को कह दे्यो यूपे सूर्य है महान है आ, वैसे ही तुमको है है तो तो ये ये प्रशंसा कर रहे हैं वो भी प्रशंसा करके ये ईश्वर ने ही प्रशंसा किया है तू ही ब्रह्म है हम लोग ही कहते हैं आदमी को तुम्हें च पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु च सखा तुम ये कहा है। आपी माता है आप ही पिता है आप ही बंधु आप ही सखा आप ही धन आप ही दौलत आप ही विद्या आप ही सर्वे सर्वा यही <laughs> <है दर्णे> <laughs> तो ऋषि लोगों ने भी कह दिया प्रशंसा कर लिया आत्मा की जीवात्मा की प्रशंसा कर दी तू ही ब्रह्म तू ही है तू ही वो है क्या बोलने तो इन अनुभवों में क्या आ रहा है भाई ऋषियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो छोड़ो वो इनका कहना है कि सभी का अनुभव क्या है अंत में भी कहते हो वो ही रहता है आपका कहना है दृष्टि बदल गई दृष्टि किसकी बदली कौन जाने बदली की ना बदली डायलॉग मारते सभी है सोते रहते हो कहते योग निद्रा में था क्या भरोसा अब आपके कहना मानना पड़ता है ठीक है आप योग में है आप ध्यान में आप क्या मान कमरे के अंदर क्या हो रहा है सो रहे हैं कि ध्यान में बैठे खिड़की तो क्यों नहीं खुला रखते हो खिड़की तो देख लेते हैं है तो ठीक है डिस्टर्ब नहीं करते खिड़की बंद सब बंद पता क्या है अंदर क्या हो रहा है इसे सारे संसार ऐसा ही है कि कहीं भी आपको यथार्थ में क्या है क्या नहीं है ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से सिद्ध कहने से नहीं होता कौन प्रशंसा में कह रहा है कौन यथार्थ में कह रहा है कोई ही जानता जा जा कोई तो को है ऋषि हो चाहे कोई संपूर्ण होवधाना नहीं एक परिगृह से वो छप प्रमाण किस ऋषि को प्रमाण माने कोई ऐसा कहता है कोई वैसा कहता तीसरी सभी ऋषियों के वचन हम किसी अनादर नहीं कर रहे हैं जो जिस चेज में अनुभव कर रहा है उसके हृदय में असलियत क्या है और जिसके जिसको अपने अपनी जितनी भाषा जितनी संस्कार कर हृदय में जा रहा है, है प्रिन्ना, प्रिन्ना, जो गुफा तो में वो जैसे अनुभव कर रहे वैसे वैसे बोल रहा है भाई आप भी अपने हृदय में जाओगे ध्यान करके या वर्णन करोगे लेकिन आप ले किन वासनाओं को लेकर किन संस्कारों को लेकर ध्यान किए हैं या पहले के वासना क्षय करके ध्यान किए हैं दोनों का फर्क है या निर्मल मन अंतकरण होकर के अपने हृदय गुफा में जाकर अनुभव करोगे तब तो कुछ और अनुभव होगा और समल अंतकरण आपने ध्यान कर दिया हृदय में कुछ और ही अनुभव होगा और हर व्यक्ति अपने अपने अपने ढंग से परोस रहा है वही अनेक दर्शन बना होगा इसे कोई गलत नहीं है वो अपने स्टेज में वो, वो अपने सही हैं गलत का इनके दृष्टिकोण में हम ब्रह्मा अस्मित तुमसे प्रशंसा है तो ठीक है उसे हमें कोई परेशानी नहीं होती इसीलिए हम समझते हाँ उनके अपने अनुभव वो ठीक है वो बोल रहे हैं हम भी उसी को प्रतिवाद जब पढ़ा रहा हूं इसको तो यही कहूंगा प्रत पूरा प्रशंसा है अर्थवाद इसीलिए आत्मा और मन का संयोग से ही ज्ञान पैदा होता है ये सर्वानुभाव से भावना है अतएव आत्मा तौर पर जड़ है उस जड़ को आप ज्ञान कह लो अविद्या का आवरण कह दिए अविद्या का आवरण का अविद्या ही है वहां जड़ है आत्मा है ही जगने के बाद जो संस्मरण कर गए थे किंच अवेदिश हम वह ज्ञान का वर्णन कर, कर रहे हो मैं मैं सुख था मैं दो चीज़ अपने का सुख और अज्ञान और दोनो आत्मा का है। नहीं है दोनों ही आत्मा का में में में ही था। इन गुणों को लेकर था क्या हर व्यक्ति उन चीजों का अपने अपने ध्यान से व्याख्या करता है इसलिए प्रयोग किया है बुद्धि जो है स्तर से उन्होंने सिद्ध कर दिया आत्मा को अनु व्यति की अनुमान के द्वारा बुद्धिया विशेष गुण है गुण होता हुआ मात्र होने से ये अनुमान के एक विशेष गुण को सिद्ध कर दिया गुण को एक गुणी के अपेक्षा गुणी कौन है वो आत्मा करके परिशेष अनुमान के द्वारा उसको विसिद्ध कर दिया और अब तो अंतिम बात इन्होंने जो नहीं कहा उसको समझना पड़ेगा एकम अद्वितीय ब्रह्म वो जो कहा है वो ईश्वर एक है समझना यानी जीव भ्रम एक है अर्थ नहीं है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ईश्वर कैसा है ब्रह्म नहीं ईश्वर वो कैसा है वो एक है उसके समान भी कोई दूसरा नहीं इसलिए एवं कह दिया और दूसरा तो है ही नहीं अद्वितीय लेकिन ऐसा जो एक ब्रह्म रूप ईश्वर से भिन्न जीवात्मा है जीवेश्वर भिन्नौ जीवेश्वर भिन्नौ क्यों किंचर्म अध विरुद्ध धर्म देखने को मिल रहा है किंचिज्ञ है और सर्वज्ञ है यह अल्प शक्तिमान है वह सर्वशक्तिमान है यह अल्प ऐश्वर्य वाला है वह पूर्ण ऐश्वर्य वाला है यह भेद स्पष्ट धर्मगत भेद दोनों का जीवात्मा और परमात्मा का धर्मगत स्पष्ट दिखता है विरुद्ध धर्म अध्यस्तवादन तुहिन है दहन जैसे अग्नि और त्योहार विरोधी है है ये जीव जीवात्मा परमात्मा भिन्न मानते हैं जीव ब्रह्म का अभेद आगम के बल पर जो सिद्ध करते हैं वो गलत सिद्ध करते हैं इनके मत इनका अभेद तो हो ही नहीं सकता पर परस्पर वृद्ध धर्मों के जैसा अभेद हो नहीं सकता है ना ठंडी और गर्मी का कभी भी अभेद नहीं कर सकते आप जीव और ब्रह्म का कभी भेद आप नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले बता देना वास्तविक भेद मानते हैं तो वास्तविक भेद जब है तो उसको तोड़ के वास्तविक अभेद की ओर आप जाएंगे दो वास्तविक हो नहीं चाहते अभेद भी वास्तविक हो भेद भी वास्तविक हो धोखा भी नहीं हो या अभेद वास्तविक है भेद काल्पनिक माननी पड़ेगी और भेद को वास्तविक मान लोगे अभेद काल्पनिक है प्रशंसा मात्र मानना कहना है भेद काल्पनिक नहीं है भेद वास्तविक अनुभव सिद्ध हो रहा है अतवा अभेद काल्पनिक है वो प्रशंसा मात्र माननी चाहिए सच सर्वत्र कार्योपलम्बा द्विपु मारो कह आत्म का विव्यक्तु कहते हो आत्मवि हर जीवात्म कैसे हो गया कहीं इसीलिए सर्वत्र कार्योपलंबा सर्वत्र कार्योपलंबा ये शरीर यही रह जाता है शरीर मर गया में चला गया वहां आत्मा ना हो यहां से आत्मा जाएगा मानना पड़ेगा ना और आत्मा से आने जाने वाला हो जाए क्रियावान हो जाएगा फिर विनेश्वर हो जाएगा नीति कैसे होगा इसलिए आत्मा को व्यापक मानना पड़ता है और सुशरी यहां से वहां आ गए तो वहां भी आत्मा थी ना सुशरी यहां से वहां चला भी जाए तो वहां भी आत्मा है अतः उसको आत्मा को अधिष्ठान मिल गया सुशरी को चेतन मिल गया चेतन अधिष्ठान मिल जाता है आसानी से तो व्यापक नहीं मानेंगे फिर दिक्कत होगी परिचिन मानोगे तो सुशरीर के अंदर एक छोटा चीज मानोग क्रियाशील हो जाएगा वो आने जाने वाला हो जाएगा फिर अनित्य हो जाएगा जाएगी उसके नित्यत्व क्या माना पड़ता है भिन्न भिन्न प्रतिशरी भिन्न भिन्न आत्मा होते भी सगल भिन्न आत्माएं व्यापक ही रहेंगे जैसे अनेक व्याप्तियों अविरुद्ध रह रहे की नहीं रह रहे यहां पर अभी लेकिन देश भी है यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहाँ पर काल भी है यहाँ आकाश भी है यहाँ तो क्या फर्क पड़ता है इस भाव कोने पर भी जैसे दिक्क काल और जो चीजें रह सकते हैं आकाश आदि एक साथ रह सकते हैं व्यापक होते हुए आपका व्यापक होते हुए रहने में क्या आपत्ति है ये सब आप तब होती है यदि आप सावय मानेंगे आत्मा एक पर एक तो है, तो है काल से परिचिन है वहां नहीं हो सकता है और जो निर्वय वस्तु होते हैं इसलिए आकाश को क्या कहा निरवय है काल को निरवय दिशा को निरवय कहा यह सब निरवय पदार्थ है जैसे आत्मा भी निर्वय होने के नाते उसका व्यापक होने में कोई आपत्ति नहीं दुखे, दुखे, दुखे। क्यों नहीं होगा मन के आकाश मलता क्यों दिख रही है हमने धूल उड़ा दिया धूल उड़ा तब तो आकाश मरीन महसूस होगा नहीं तो आकाशवा मरीन है आपका मन विचलित वह अधिक भ्रम हो जाता है इसलिए पूर्व सुधर हो गया क्या आपको भ्रांति भी केवल मन का खेल से व्यापक चीजों में औपाधिक व्यवस्था बन जाती है इसे आत्मा में क्या हुआ सुख क्यों आया मन की हो जाती मन कैसे न हो तो आत्मुख इसे इक्कीस प्रकार के दुख से सुख को भी गिना है ना दुख उसके अंतर्गत थी उसका तो नाश हो जाता है फिर आपका कौन सा कौन रह गया कोई नहीं रहेगा केवल आपका नित्य ज्ञान रह गया नित्य रहे ज्ञान रहेंगे ना नित्य ज्ञान रहेगा शुद्ध ज्ञान विषय ज्ञान नहीं रहेगा इसे जो ज्ञान नष्ट कर किसों कर रहे छह इंद्रिया छह विषय और उन छह विषयों का ज्ञान शुद्ध ज्ञान को नहीं ले रहे निर्विषय ज्ञान का नाश निर्विकल्प ज्ञान का नाश नहीं हुआ जितने सविकल्प ज्ञान यही दुख के कारण है सविकल्प ज्ञान दुख का कारण है मैं आत्मा हूं एका दुख का कारण है मैं देवदत्त हूं दुख का कारण मैं आत्मा हूं इसे कोई परेशानी नहीं है जब आप मान लेते मैं अमुख हूं फिर सारी रिश्तेदारी आ गई वो जो अमुख अपने नाम ले लिया ना देवदत्त सोमदत कुछ भी नाम लो वो नाम लेते क्या होगा उसका माता होगा पिता होगा भाई होगा बहन होगा सारा चाचा ताऊ, दुनिया रिश्तेदारी सामने आ जाएगी दुख कारण हो जाता दुख इसे निर्विकल्प ज्ञान जब तक हमारे पास हमें कोई दुख नाम कोई बंधन नहीं दुख नहीं कुछ नहीं सभी होती है और ज्ञानों का ही वो नाश मानते सर्वत्र कार्यो पर लंबा विभु परम महत् परिमाण वाली विभु का मतलब क्या परम महत परिमाण वाला होता है ये नित्यो विभु होने से भी नित्य असौ व्योम आकाश समान सुखादिना वैचित्र्य प्रतिशत बिना और सुखादियों के विचित्रता के आधार पर ही हम इस आत्मा को आनंद मानेंगे प्रतिशत भिन्न मानेंगे ये नंबर